थोड़ा प्रारंभ था चेक कर लेते लेना <laughs> प्लास्टिक है ना बहुत तो हार्ड है ये। हम लोग जो देख रहे थे राम में वहा विषयिता संबंध है विषयता जहाँ संशोधन करना था विषयिता दिनकरी में ननुनी मणिभाव दोयोर हेतु अतिरिक्त सत्य एक हेतुतायुक्त लाघवास को कहता है जाहक प्रति शक्ति को हेतु मानेंगे और नया कह दिया मणिभाव और बनी ये दोनों को हेतु मान सकते हैं अभी मीमांस है, को कहते हैं बन ही मणिभाव ओर दो हेतुत्व अपेक्षाया बन और मणिभाव ये दोनों हेतु मानेंगे इसके अपेक्षाया एकस्या एवं एकस्या एवं हेतुता युक्ता एक, एक, हेतु था था। एक कौन एक सत्य सत्य को ही हेतु मान लीजिए सत्य में हेतुता आप अपनी और गण्य भाव दोनों में की हेतुता रखेंगे तो लाभवाद शक्ति तो को स्वीकार कर लीजिए इस प्रकार के तर्क देने से नया एक उत्तर देता है अतः आह मूल में कहा मूल में अर्थात तो मुक्ता में अने एवं सामंज्य उसका दिया था अभाव विशिष्ट मणियादी अवशिष्ट बनियादेहा मणियादी अविशिष्ट बनिया मणियादी अवशिष्ट बनिया मणियादी अभाविष्ट बथवा अभाव विशिष्ट विशिष्ट विशिष्ट विशिष्ट अभाव अथवा मणिया तो नगर करेंगे या तो मणियादि अभाव विशिष्ट बनी लीजिए अथवा बनी विशिष्ट मणि अभाव ये विशिष्ट रूप है न अथवा स्वातंत्र मणि अभाव है स्वातंत्र मणि अभाव आदि वहां जो है उसे तो बनी लेंगे या तो आप मणि अभाव को स्वतंत्र रूप से अथवा बनी को ये तो स्वतंत्र रूप से है विशिष्ट रूप से लेंगे तो मणि मणिया विशिष्ट बनी कहे अथवा बनी विशिष्ट मणि अभाव कहे ये दोनों ही हो सकता है हम तो कल वेतुत्व कल्प्यते अभिनय क्रिया कमे न एवं सामंजस्य इसी से ही अर्थात तो दाह इत्यादि क्रिया की उत्पत्ति ये सब संभव हो जाने से अनंत शक्ति तथा प्राग भाव ध्वंस कल्पना अनौचित्यात् शक्ति का कल्पना करेंगे मणि का समावधान होने से शक्ति का नाश हो जाएगा और मणि को हटा लेने से फिर शक्ति की उत्पत्ति तो इतना यह कल्पना करने का अपेक्षा मणि अभाव विशिष्ट बल ही इसी को ही हेतु मान लीजिए अने वो टीका में करते हैं दाहादिकक प्रति मणिअभावादेर हेतुन एवं प्रति मणिअभावादे मणिअभाव आदि के बनी ये सब कल्पना करने से संभव हो जाएगा तो अतिरिक्त और एक शक्ति कल्पना आवश्यक नहीं है मुक्तावली में कहा उन्न एवं सामंजस्ये सामंजस्य का अर्थ कहते हैं समवधान दशायाँ दाहवार जिस समय मणि रख देंगे उस समय मणि अभाव रहा नहीं, नहीं रहा तदावक तो का वारण हो जाएगा अच्छा आगे मुक्तावली में कहा अनेन अने वाम अनंत शक्ति तद प्राग भाव और अनंत शक्ति तद प्रागभाव और ये शक्ति का प्रागभाव कब मानना पड़ेगा किस समय में तो मणि है तो जब मणि हटा लेंगे फिर शक्ति की उत्पत्ति होगी तो शक्ति की उत्पत्ति होगी तो उससे पूर्व अर्थात जिसे मणि था उस समय में शक्ति की शक्ति का प्रागभाव था और ध्वंस मणि जब ले आएंगे तो उस समय में उसका ध्वंस हो जाएगा हाँ मणि अभाव अत्यंता शक्ति के ध्वंस और प्राग प्रतिबंध क्योंकि अत्यंत नित्य दृष्टि से हाँ नहीं रहेगा जो मणि भाव का सम्बंध मणि अभाव कारण है जिसमें मणि लेंगे मणि अत्यंत का कारण है जिसमें मणि लेंगे मणि अत्यंत अभाव का संबंध हु? नहीं रहा नहीं रहने से अभी मणि अत्यंता भाव जो कि हेतु था अभी हेतु रूपे न कार्य नहीं कर पाएगा वो संबंध नाश हो गया मणि अत्यंता भाव का संबंध मणि अत्यंताभाव का संबंध नाश हो जाएगा जो अत्यंताभाव नित्य है ना वो तो नाश नहीं होगा उसका संबंध नाश हो जाएगा रहेगा वो तो नित्य है तो नहीं नहीं नहीं। ये यहाँ अच्छा यहाँ दिया नहीं तो अत्यंत भाव नित्य होने पर भी जब अत्यंत भाव अप्रकट हो जाता है प्रतियोगी आ जाने से अत्यंत भाव अप्रकट हो जाता है क्यों कहते हैं वो संबंध ना सब आगे विचार आएगा सुन अच्छा मूल में जो कहा होगा जैसे अनंत शक्ति तद प्राग भाव और ध्वंस फिर कर प्राग भाव करके फिर ध्वंस क्यों कहते हैं कहते प्रागभावे प्राग भावत माना भावा कहते तो अत्यंतभाव तो से ही कार्य चलेगा कुछ लोग होंगे जो कि प्रागभाव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि तो पदार्थ नहीं था प्रागभाव कहते तो प्रागभाव क्या है वो तो अत्यंत इसलिए प्रागभाव कुछ लोग नहीं स्वीकार करेंगे बोल करके कह दिया कि अनंत शक्ति तद ध्वंस ये सब कल्पना करना पड़ेगा प्राग्भावे माना भाव शक्ति का एक प्राग था प्रागुभाव को कुछ लोग स्वीकार नहीं करते अच्छा अभी ये एक दोष हुआ कि दाह के प्रति कारण तेना शक्ति कल्पना जो मीमांसा के लोग करते हैं ये एक दोष हुआ अभी नया एक करे कि इदम उपलक्षण शक्ति कल्पना करने से एक दोष हुआ तो आप एक अधिक पदार्थ का कल्पना करते हैं और भी सब दोष क्या हो जाएगा प्रतियोगी ध्वंस यो हो कार्य कारण भाव किस का ध्वंस होता है मणि लाने से शक्ति तभी प्रतियोगी कौन हो जाएगा शक्ति तो प्रतियोगी ध्वंस यो हो कार्यकारण भाव कल्पना करेंगे एक शक्ति कल्पना करना पड़ेगा और उसका ध्वंस कल्पना करना पड़ेगा दोनों में कार्यकारण भाव कल्पना करना पड़ेगा आगे दिया कार्यकारण भाव कल्पना आगे शक्तिनाश मणिओ हो कार्य कारण भाव शक्ति नाशर मणि कारण कौन है मणि शक्ति नाश कार्य ये दोनों के बीच में कार्य कारण करन कार्यकारना करना पड़ेगा और शक्ति मणिअपसारण यो शक्ति और मणि अपसारण इसमें कारण कौन होगा मणिपसारण मणि अपसारण होने से शक्ति की उत्पत्ति ये सब कार्य कारण भाव कल्पना ये भी करना पड़ेगा एक तो आप शक्ति की कल्पना कर करते हैं और ये तीन कार्य कारण भाव कल्पना कर करना पड़ेगा इतने सारे कल्पना कर करना पड़ेगा ये सब इसलिए उपलक्षण कर करके ये भी सब दोष है सब गौरव दोष होगा इस बोध्य आगे मूल मुक्तावली में न च उत्तेज सती प्रतिबंधक सद्भावे अति कथम इति वाच्य प्रतिबंधक कौन को हो गया मणि तो अभी कहते हैं कि सती प्रतिबंधक सद्भावे अति इसका अन्वय हो जाएगा प्रतिबंधक सद्भावे उत्तेज के सती अति प्रतिबंधक सद्भावे प्रतिबंधक हो गया मणि मणि विद्यमान अवस्था में उत्तेजक सती अभी उत्तेजक रखने पर भी अभी मणि विद्यमान है प्रतिबंधक विद्यमान है प्रतिबंधक है तो फिर यह कार्य दाह कैसे हो जाएगा पूर्व पक्ष कहता है उत्तेजक रखने पर भी कैसे हो जाएगा जा। उत्तेजकत्वम उसका लक्षण क्या है यहाँ दे दिया एक यहाँ तो टिप्पणी दिया है प्रतिबंधक समानकालीन प्रतिबंधक रहने पर भी जो कार्य कर सकता है उसको उत्तेजक कहा जाएगा प्रतिबंधक समानकालीन कार्य जनता कम ये हो गया उत्तेजक रखना अच्छा अभी पूरा कुछ शंका कर है प्रतिबंधक विद्यमान होने पर भी अगर आप उत्तेजक रख दिए तो कथम दाह कथम दाह इति वाच्य कहना पड़ेगा आपको दीनागरी में अच्छा उसके लिए नया एक उत्तर देता है मणि अभाव विशिष्ट बंधि हम पहले कहते थे कारण मणि अभाव विशिष्ट बंधी इसको कारण कहते थे अभी कहते हैं उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव मणि अभाव विशिष्ट बंधि कहते थे कि जो मणि अभाव होना चाहिए ये उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि उसका अभाव बन्हीं तो रहेगा पहले था मणि अभाव विशिष्ट बंधि अब ये जो मणि अभाव हुआ इसको कहते हैं केवल मणि अभाव नहीं उत्तेजक अभाव विशिष्ट जो मणि उसका अभाव उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि और उसका अभाव विशिष्ट का अभाव लेंगे उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि ये विशिष्ट का अभाव को कारण मानेंगे किसके प्रति दह के प्रति बंधित रहेगा तो जो केवल पहले मणि अभाव था अभी हो जाएगा उत्तेजा का अभाव विशिष्ट मणि उसका अभाव दिनकर तो मणि अभाव ये पहले कारण था मणि अभाव कारण हो गया अभाव कौन सा अभावि अभाव। कौन सा चार अभाव से अत्यंत अभाव मणि अत्यंत अभाव मणि अत्यंत अभाव कारण था उसका प्रतियोगी क्या हो जाएगा मणि मणि प्रतिबंधक था अभी कहते हैं कि मणि अत्यंता कारण नहीं होगा उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि का कारण होगा जो मणि अत्यंता कारण था प्रतिबंधक कौन होता था मणि प्रतिबंध को अभाव विशिष्ट मणि का अत्यंता कारण होगा इसलिए प्रतिबंधक कौन होगा उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि यह हो जाएगा प्रतिबंधक पहले मणि प्रतिबंधक था अभी उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि ये प्रतिबंधक हो जाएगा इसको कहते हैं तथा तो च केवल मणिर न प्रतिबंधक जब मणि अभाव कारण था तो प्रतिबंधक कौन था मणि अभी उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव कारण हो गया इसलिए तथा तो च केवल मणिर न प्रतिबंधक किंतु उत्तेजक अभाव विशिष्ट केवल मणि प्रतिबंधक नहीं हुआ किंतु उत्तेजक अभाव विशिष्ट विशिष्ट कौन मणि उजक अभाव विशिष्ट मणि प्रतिबंधक हो जाएगा उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अगर प्रतिबंधक होगा तो फिर कारण कौन होगा <ुणी> तो तदभाव प्रतिबंधक का अभाव उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव दे दिया इसलिए अभाव उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि उसका अभाव तो अभी अभाव का जो प्रकृति हुआ मतलब अभाव का जो प्रतियोगी हुआ उसमें एक विशेषण अंश है एक विशेष अंश है उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि ये हो गया विशिष्ट अंश उसका अभाव केंगे इस विशिष्ट अंश में विशेषण कौन है इसमें विशेषण अंश कौन है उत्तेजक अभाव उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि तो उत्तेजक अभाव हो गया विशेषण और विशेष्य मणि उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि ये हो गया विशिष्ट विशिष्ट का अभाव बनेंगे तो विशिष्ट अनुसार कितना हो गया उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि ये विशिष्ट है ना उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि इसका आगे अभाव कहेंगे तो इसके विशिष्ट का अभाव कहेंगे okay. तो हुआ अभाव विशिष्ट मणि का अभाव अभियन ले रहे हैं विशिष्ट का अभाव अभियम का कारण बनता है तो ये विशिष्ट का अभाव बनेगा ये तीन उपाय से बनेगा विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव और विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट भाव और हो और उभाव विशिष्ट भाव अभी यहाँ हमारा विशेष्य कौन है मणि उत्तेजक भाव विशिष्ट मणि ये हो गया विशिष्ट तो विशेष्य हो गया मणि अभी जब विशिष्ट के बाहर जो अभाव है उस अभाव को ला करके हम विशेष्य के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा मणि अभाव और विशेषण समय क्या रहेगा उत्तेजक अभाव जब उत्तेजक अभाव रहेगा मणि अभाव रहेगा कार्य तो होगा नहीं होगा उत्तेजक भी नहीं है मणि भी नहीं है कार्य हो जाएगा जब हम बाहर वाला अभाव को विशेषण में जोड़ेंगे विशेषण कौन है उत्तेजक अभाव उसके साथ अभाव जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा उत्तेजक रहेगा और मणि मणि का अभाव कैसे हो जाएगा उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि और बाहर में अभाव है वो अभाव को ला करके उत्तेजक अभाव के साथ जोड़ दिया तो उत्तेजक और क्या बन कर मणि तो उत्तेजको भी है मणि भी है विकारी होगा नहीं होगा उत्तेजको भी है मणि भी है हो जाएगा तो ये कौन सा अभाव प्रयुक्त विशेषण अभाव प्रयुक्त और अभी अभाव को जो बाहर उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि उसका जो अभाव कह रहे हैं अभाव को भी दोनों के साथ लगाएंगे उत्तेजक अभाव के साथ भी अभाव को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा उत्तेजक रहेगा और मणि के साथ भी अभाव को लगा देंगे क्या हो जाएगा मणि अभाव उत्तेजक है और मणि नहीं है होगा दाह उजक है और मणि नहीं है तो दाह होगा नहीं होगा हो जाएगा तीन प्रकार की बात इसमें जो विशेषणा भाव प्रयुक्त तो विशेष विशिष्टा भाव, भाव कहेंगे अर्थात उत्तेजक अभाव में अभाव कर देंगे तो उत्तेजक रहेगा उत्तेजक अभाव का अभाव कर देंगे उत्तेजक रहेगा अभी तो मणि है नहीं है मणि है क्रो से शंका किया था मणि जिस समय में विद्यमान थे उत्तेजक रहने पर भी कैसे दावा हो जाएगा शंका किया था अभी कहते हैं देखिये मणि विद्यमान होने पर भी उत्तेजक रहने पर दाह हो जाएगा क्योंकि उत्तेजक भाव ये हमारा प्रतिबंधक को कोटि में है तो उसका अभाव उत्तेजक अभाव का अभाव तो ये कारण हो जाएगा किन्तु उत्तेजक भाव विशिष्ट मणि ये प्रतिबंधक होगा तो तद अभाव उत्तेजक समावधान कालेती उत्तेजक समान समावधान अथा विद्यमान उत्तेजक जिस समय विद्यमान है उस समय में भी ये तदभाव तदभाव अर्थात प्रतिबंध का भाव ईषति से न्यचार व्यचार अर्थात मणिअभाव कारण था मणिअभाव सत्व योग्य और व्यतिरैक कैसे कहेंगे मणि अभाव सत्वम दाहय हो गया व्यतिरेक में दाहभाव मणि सत्व दाहभाव यह हो गया व्यतिरेक तो मणि होने पर दाह नहीं होना चाहिए पूर्व पक्ष पूछा था मणि होने पर उत्तेजा रख देंगे तो कैसे दाह हो जाएगा अर्थात तो मणि होने पर अगर दाह हो जाएगा मणि सत्व दाहभाव होना चाहिए व्यतिरिक शौचालय किंतु मणिषत्व अगर दाह हो जाएगा तो व्यतिरिक्त व्यविचार हो जाता था तो अभी सिद्धांत कह दिया कि न व्यविचार व्यतिरिक्त व्यविचार नहीं होगा अर्थात मणिषत्व भी दाह हो जाएगा पूर्व पुरुषों का था तो व्यतिरिक्त व्यविचार हो जाएगा क्योंकि मणिषत्व दाह नहीं होना चाहिए हो जाएगा तो व्यतिरिक्क व्यविचार हो जाएगा तो सिद्धांत कहा कि विशेषण भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव को लेकर के तो यहाँ उ मणि रहने पर भी उत्तेजक विद्यमानता को लेकर के दाहक होगा तो कोई व्यतिरिक्त विचार नहीं होगा क्योंकि अभी हम केवल मणि अभाव को कारण कूटि में नहीं रहने उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव को कारण कूटि में रह रहे आ, और वे विचार नहीं होगा अच्छा तो अभी उत्तेजकों को आप अभी उत्तेजक अभाव को अभी आप प्रतिबंधक को कारण कोठि में ला रहे हैं तभी तो पूर्व से कह रहे हैं अथ मणियादि स्थलीय दाहम प्रति उत्तेजक से हेतुता वस्तु सिद्धांत क्या कह दिया उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव कारण है तो पूर्व पक्ष कह रहे हैं इतना बड़ा क्यों कारण ले रहे हैं एक हो गया कि केवल बनी है और उसके साथ मणि है नहीं है मणि अभाव विशिष्ट बनी कारण हो गया दूसरा हो गया मणि विद्यमान है मणि युक्त बनी है तब उत्तेजक कारण मानेंगे जैसे पहले बनी है उसके साथ मणि है मणि नहीं है ये करते देते हैं अभी कहते हैं बनी मणि दोनों है उसके साथ उत्तेजक है नहीं है ऐसा कर लीजिए तो आप अभी कारण कोटि में उत्तेजक को अभाव विशिष्ट मणि अभाव इतना क्यों लेते हैं आपका अगर मणि बंधी के साथ है अब कारणों को उत्तेजक में ले लीजिए मणि और बंधी दोनों है उत्तेजक है तो कार्य दाह हो जाएगा उत्तेजक नहीं है तो दाह नहीं होगा बस ऐसा कर लीजिए। मणि विशिष्ट बंधी विद्यमान है, है। ये क्या कहता है मणिस्थलीय कार्य मणि विद्यमान है के साथ विद्यमान है। आगे आप उत्तेजकों को कारण कोटि केवल उत्तेजकों को हेतु कोटि में ले लीजिए तो अर्थात आपका हेतु इतना बड़ा कारण इतना बड़ा क्यों लेते हैं कारण केवल उत्तेजकों को कर दीजिए सिद्धांत कहता है नसया ता अनुगत ये जो उत्तेजक है ये अनुगत नहीं है उत्तेजक में उत्तेजकत्व तो जो जाती रहेगा ये अनुगत नहीं होगा क्यों अनुगत नहीं होगा देखिए टीका में तस्य तनुगतवादी उत्तेजक कहीं मणि कहीं मंत्र कहीं महौष्यादीसु उत्तेजक से एक दुर्वचत्वाद पृथिव्या पृथिवीवादीना शाक्य जातिसंभवात्ति भाव मणि मंत्र महौषधि ये सब में उत्तेजकत्व जाति ये दुर्वचन मणि भी उत्तेजक हो सकता है मंत्र भी उत्तेजक हो सकता है औषधि भी उत्तेजक हो सकता है ये सब में उत्तेजकत्व कहकर के, के जाति रखेंगे ये दुर्वचन क्यों ये दुर्वचन कहते हैं कि ये जो उत्तेजकत्व जाति ये पृथ्वीत्व जाति के द्वारा सांकर्य हो जाएगा मनीष कहने ऐश्वर्य सूर्यकांत उत्तेजकत्व कोटि में सूर्यकांत मणि चंद्रकांत प्रतिबंधक को पृथ्वीत्व के द्वारा उत्तेजकत्व शंकर हो जाएगा जैसे उत्तेजकत्व विहाय पृथ्वीत्व घटे अस्थि अस्ति और पृथ्वीत्व विहाय उत्तेजकत्व मंत्रे मंत्र में उत्तेजकत्व है हिंदू पृथ्वीत्व नहीं है और उत्तेजक पृथ्वीत्व दोनों मणि में है औषधि में है तो होने से ये परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण अगर एकत्र सहा हो जाएगा वो जाति का वो दोनों जाति नहीं होंगे ये उनका लक्षण है तो इसलिए पृथ्वीत्व के साथ उत्तेजकत्व का सांकर्य दोष होने से उत्तेजक कोई जाति भी नहीं होगा तो मूल में जो दिया तस् तस्था उत्तेजकत्व से अनुगतत्वात्थ अर्थात तीन प्रकार की जो उत्तेजक होते हैं वो तीनों में उत्तेजकत्व ऐसा कोई अनुगत जाति नहीं रहेगा तो आप अगर उत्तेजक कहेंगे तो ये उत्तेजकों को दूसरों से भिन्न कराने के लिए उत्तेजकों में कुछ एक धर्म मानना पड़ेगा कहेंगे उत्तेजक में उत्तेजको जाति यही दूसरों से भिन्न कराएगा कहीं उत्तेजक जाति नहीं हो पाएगा शांकर्योग से तस्वतत्वात् तो ठीक है अभी है। फिर आप किसको कारण कहेंगे तो आगे कह रहे हैं टीका में आगे देखिए ननु उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव इसको आप हेतु कहते हैं तो पूर्व पक्ष कहते हैं कि उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभावत् न हेतुता संभवती क्यों उत्तेजक से अनुगत अभाव उत्तेजक ये कोई अनुगत तो नहीं हुआ उत्तेजक उत्तेजक से अनुगत से अभाव उत्तेजक तो कोई अनुगत नहीं रहा तो तभी उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव कहने से उत्तेजक ये तो कोई अनुगत पदार्थ एक नहीं हुआ तो ये पदार्थ का निरूपण नहीं होगा उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि तद अभाव कारण ये भी नहीं होगा पूर्व पक्ष कथा केवल उत्तेजकों का कारण मान्य तो सिद्धांति कहते हैं नहीं होगा क्योंकि उत्तर तो कोई अनुगत जाती नहीं है वही पूर्व पक्ष कहता है अगर उत्तर जगत तो अनुगत नहीं हुआ उत्तेजक अभाव जगह अभावि अभाविक होगा उत्तर जगत तो कोई अनुगत नहीं हुआ इसके लिए मूल में कहते हैं औो प्रतिबंधक होंगे कहीं आ जाते ना आगे वो अर्थात प्रतिबंधक भी तीन हो सकते हैं कि आगे कहेंगे देंगे विचार के लिए एक लेकर के तस्य तस्गतव उत्तेजक ये कोई अनुगत नहीं है उसमें कोई उत्तेजक तो जाति नहीं है नहीं होने से क्या करेंगे तद अभावूट विशिष्ट मणि अभाव अनुगतत्व अभी उत्तेजक अभाव आपको कारण कोटी में लेना पड़ता है अभी उत्तेजक कोई अनुगत जाति नहीं है इसलिए कहना पड़ेगा आपको उत्तेजक अभाव है तो उत्तेजक अगर तीन होंगे, अभाव कितने हो जाएंगे तीन हो जाएंगे तो कहते हैं तद अभाव कुट तद अर्थात उत्तेजक उत्तेजक अभाव कुट तद विशिष्ट मणि अभाव अभी उत्तेजक अभाव एक नहीं रहा वो भी तीन हो गए उत्तेजक अभाव कुट विशिष्ट मणि ये अनुगत होने से इसी को ही अभी कारण आदि और भी कुछ हो सकते हैं अच्छा। होने के बाद यहाँ तक हो गया कि उत्तेजक अभाव कूट उत विशिष्ट मणि अभाव कारण पुथी में आ गया आगे मूल में कहते हैं अत्र एकदम बोध्यम ये तो सामान्य पंक्ति इतना कह दिया किन्तु तो इसके अंदर में यह गहराई है क्या है विचारणीय पहले टीका में देखिए तद कूट विशिष्ट मणि अभाव से प्रतीक के उत्तेजक अभाव कूट विशिष्ट मणि अभाव विशिष्ट भाव को आप हेतु मानिए उत्तेजक अभाव कूट तद विशिष्ट मणि अभाव यह आपका अभी कारण हो गया होने से मंत्र रूप उत्तेजक दशायाम अपी अभी मान लीजिए कि बंधी वहां हो रहा है और बन्ही को प्रतिबद्ध करने वाला मंत्र कोई जानता है क्या वो बन्ही में हाथ लगा करके कहना पड़ेगा उसको तो? वो तो, तो दूर से कर देगा तो मंत्र रूप उत्तेजक दशायाम अपी अभी उत्तेजक मंत्रों व प्रयोग किया है होने पर भी मंत्र से गगन निष्ठा मंत्र तो शब्द रूप है तो गगन ने निष्ठा देना बन्ही तद तो अभाव सत्वा जहाँ बंधी चल रहा है तो वहाँ वो मंत्र नहीं उत्तेजक मंत्र उत्तेजक मंत्र बंधी स्थान पर नहीं है वो दूर में है तो इसलिए बंधी स्थान पर तो मंत्र का अभाव है तो उत्तेजक अभाव विशिष्ट वहाँ रह गया तो उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि तो रहने से कहते हैं मंत्र उत्तेजक दशाया मंत्र गगन निष्ठन बन्ही अक तदभाव तद तभी बन्ही देश में उत्तेजक अभाव नहीं रहा नहीं रहने से सामान्य सामनाकरण अभाव विशिष्ट मणि मणिस्वाद उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव होना चाहिए किंतु आपको उत्तेजक समानाधिकरण संबंध है न तद उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि सत्वात् हाँ। अभी उत्तेजक उत्तेजक है मणि मणि तो प्रयोग करने वाला दूर से कर रहा है तो मतलब उत्तेजक तो उत्तेजक तो हो मंत्र मंत्र प्रयोग करने वाला दूर से कर रहा है तो बंधी देश में उत्तेजक अभाव हो गया उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभी वहाँ है उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि हो जाने से दाह होना है ना बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा तो दाह नहीं होगा तद तो उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि सत्वाद दाह अनुत् वास्तविक वो तो दूर में रह करके मंत्र प्रयोग किया है करने से उतेजक वास्तविक विद्यमान है होने से दाह हो जाना चाहिए किन्तु कहते हैं उस जगह में तो बंदी के पास तो नहीं है तो नहीं होने से उत्तेजक अभाव मिल गया उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि हो जाने से आपका दाह नहीं होगा ये एक प्रसंग दूसरा है कि जब मणि और औषधि अभी उत्तेजक वाला मणि और औषधि अभी जहाँ बनी है उसके पास मणि और औषधि है तो होने से ये दोनों उत्तेजक हैं तो उत्तेजक विशिष्ट मणि वहाँ विद्यमान है उत्तेजक विशिष्ट मणि विद्यमान होने पर भी संयोगेन द्रव्यस्य से अव्याप्य वृत्तिता मते मणि सत्वी कोचित अवच्छेदन संयोगन मणि अभाव दाहपत्थी अच्छा ना ना ये उत्तेजक नहीं ये मणिवश चंद्रकांत मणि का भी बंधी के पास में चंद्रकांत मणि है तो होने पर भी चंद्रकांत मणि बनी देश में संयोग संबंध से रहेगा तो संयोग संबंध जो है अभ्याप्य वृत्ति है तो अभी मणि रहने पर भी मणि अभाव भी है तो मणि अभाव होने से अब दावा हो जाना चाहिए अव्यापक वृत्ति है ना स्वयोग तो होने से मणि विद्यमान होने पर भी मणि अभाव मिल गया मणि अभाव मिलने से दाह हो जाना चाहिए उत्तेजकों को लेकर के एक दोष दिखाया कि दाह नहीं होगा और मणि को प्रतिबंधकों को लेकर के एक दोष दिखाया विद्यमान होने पर भी यह दाह हो जाएगा इस प्रकार की दोष हो जाएगा किंच संयोगे द्रव्यस्य द्रव्य अव्यापी वृत्तिता मते मणि सत्व भी मणि विद्यमान होने पर भी किंचित अव्छेदन संयोगे मणि अभाव सत्वाने से दाहपति ये सब दोष आएगा उत्तेजकों को लेकर के मणि को लेकर के ये सब दोष आ जाएगा तो ये ऐसे दोष है ये सब क्यों हो जाएगा कहेंगे आप जितना कह उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव ये कारण ये सब में आपको संबंध सब स्पष्ट नहीं किए हैं तो मणि है किन्तु तो स्वयं संबंध से होने पर भी स्वयं संबंध से नहीं रहा इस प्रकार के दोष आ जाता है अर्थात ये सब स्थान पर आपका लक्षण ठीक नहीं हुआ है मंत्र उच्चारण करने वाला दूर में होने पर भी वो पास में तो मंत्र नहीं रहा इस प्रकार की जो सब अर्थात लक्षण में आपका अभी दोष रहा ये दोष को सुधार करने के लिए आगे कह रहे हैं अत्र बोध्यम मूल में अभ, अभ, हाँ। अभी कार्य हो जाएगा दाह और कारण हो जाएगा उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव ये होगा तो कार्य क्या हो गया दाह दाह में धातु क्या है दह दह भस्मीकरण दीह उपचय तो दह भस्मीकरण भस्म हो जाएगा पदार्थ तो रहेगा कौन सा अभाव होगा ध्वंस हो जाएगा तो अभी कहते हैं अभी दाह अर्थात कार्य हो गया दाह तो दाह अर्थात है ध्वंस ये ध्वंस किस संबंध से रहेगा जहाँ रहेगा अभाव किस समय से रहेगा स्वरूप सम्बन्ध से दो प्रकार के स्वरूप संबंध अभाव का होता है भूतले घटा भाव ये घटा घटाभाव किस समझ से रहेगा भूतले घटाभाव सप्तम अंतम तो विशेषण तो कौन हो गया घटा घटाभाव क्या हो गया विशेष्य जब भूतले घटा घटाभाव कहेंगे ये घटा घटाभाव किस समझ से रहेगा विशेष्यता समझ से और घटा भाव बद्ध भूतलम तो यहाँ घटाभाव क्या हो गया विशेषण घटाभाव बद्ध भूतलम कहते हैं घटा भाव हो गया विशेषण ऐसा स्थिति में घटाभाव किस संबंध से रहेगा विशेषणता खाली वक्ता का वक्तव्य के आधार पर विशेषता विशेषणता बदल जाएगा तो अभी सामान्यतः कि विशेषणता तो संबंध कह देंगे किंतु विशेष जहाँ विचार होता है वहां कहेंगे ना ना यहाँ तो विशेषता संबंध है अगर विशेष विचार के ऊपर महत्व नहीं है केवल अभाव को रखना है तब कह देंगे कि विशेषणता संबंध है अभी यहाँ हमारा धुमस हो गया कार्य तो ये किस संबंध से रहेगा विशेषणता संबंध ये विशेषणता किस प्रकार की विशेषणता कहते हैं अभावीय विशेषणता क्योंकि विशेषणता संबंध जो है वो दैशिक विशेषणता अभावीय विशेषणता ये नाना प्रकार की अलग अलग प्रकार की विशेषणता हो गई अभी हमारा कार्य हो गया ध्वसर ये हो गया कि अभाव ये अभाव अभावीय अभाव विशेषणता संबंधित न रहेगा तो इसलिए कहते हैं अभावीय विशेषणता सम्बंधे न दाहत्वावच्छिन्नम दाहत्वावच्छिन्न कह दाह दाह ये हमारा कार्य हो गया दाहत्वावच्छिन्नम कार्यम दाहत्वाव प्रति कार्य नहीं होता कार्य प्रति ये हो गया कार्य अच्छा आगे कारण कारण क्या है उत्तेजक मणि अभाव ये भी उत्तेजक अभाव है ये अभाव था किसम से रहेगा उत्तेजक का अभाव उत्तेजक का अभाव और मणि का अभाव ये दोनों किस प्रकार के अभाव हैं अत्यंत अभाव मणि अभाव अत्यंता है प्रतिबंध का अभाव अत्यंत अभाव ये उत्तेजक अभाव और मणि अभाव ये दोनों अत्यंत अभाव है अभी उत्ते जग में तीन हो सकते हैं मणि मंत्र और औषध अभी मणि और औषध ये तो पदार्थ रूपे में वहाँ रहना पड़ेगा और मंत्र तो कहीं दूर से भी कर सकता है तो हम तो सुना था कि टेलीफोन से भी साफ का जो विष निकालने का मंत्र कर देते हैं तो इतना उद्देश्य था मतलब कहीं रह करके भी उद्देश्य बना करके कार्य हो सकता है तो यहाँ वो बात कहते हैं अगर मंत्र को आप उत्तेजक बनाए हैं अभी मंत्र जाकर के उस स्थान पर कैसे रह गया कहते हैं उद्देश्यता संबंध से रहेगा रहे। मंत्र का उद्देश्य हो जाएगा उस स्थान इसलिए मंत्र जाकर के उस स्थान में किस से रहेगा उद्देश्यता संबंध और अगर मणि और औषधि ये दोनों वहां किस समझ, समझ से रहेंगे मणि और औषधि ये पदार्थ है द्रव्य है संयुक्त समस्या रहेगा संयोग संबंध से अगर आप रखेंगे तो अव्याप्रृत्ति हो जाएगा ना इसलिए कहते हैं कि दैशिक विशेषणता दैशिक विशेषणता कहने से संयोग संबंध को, को लेकर के जो अव्यापी वृत्ति हो जाता है दैसिक विशेषणता शब्द का अर्थ है कि एक देश विद्यमान अगर आप लक्षण में ही एक देश विद्यमानत्व कह देंगे ये टीका में दिया है रामरुद्री में देखेंगे इसको अगर आप एक देश विद्यमान ग्रहण करेंगे पदार्थ का विद्यमानत्व को फिर आप अभ्यभिवृद्धि कह पाएंगे हम तो कह रहे हैं एक देश में रहेगा तभी उद्देश्यता और दैसिक विशेषणता अन्य तरह संबंध आवच्छ कह देंगे विशेषणता किसके उद्देश्यता किसके लिए कह रहे हैं मंत्र के लिए और दैसिक विशेषणता मणि औषधि के लिए अभी उत्तेजक में तीन आ गए उनके लिए दो संबंध हो गया उद्देश्यता देशिक विशेषणता अन्य तरह संबंध अवच्छिन्न उत्तेजक को हम वहाँ रख रहे हैं न उत्तेजक अभाव को रख रहे हैं उत्तेजक अभाव को रख रहे हैं। जब कहेंगे कि घटा भाव उत्तेजक अभाव विशिष्ट तो मणि ना तो इसलिए उत्तेजक अभाव है जब हम कहेंगे घटाभाव प्रतियोगी कौन होगा घटक तो हम कहते घटक को अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव इस प्रकार कहते हैं तो इसी प्रकार की यहाँ भी, यहां भी अच्छा जब कहते हैं संयोग घटा भाव कह दिए तो संयोग संयोगे घटा भाव कह दिए तो प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध कौन होता है संयोग हम कहते हैं संयोग संबंध आवच्छिन्न प्रतियोगिता का घटा भाव कहते हैं तो इसी प्रकार की यहाँ हो गया उद्देश्यता देशिक विशेषणता अन्य संबंध आवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कि दो संबंध आगे प्रतियोगिता का अवच्छेद तो संबंध भी हो सकता है और हाँ धर्म भी हो सकता है घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव भी कह सकते हैं स्वयं संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव भी कह सकते हैं तो यहाँ उद्देश्यता दैशिक विशेषणता अन्यतर संबंधावच्छिन्न प्रतियोगी प्रतियोगी कौन कहते हैं अभाव प्रतियोगिका अभाव अभी अभाव है उत्तेजक अभाव तीन अभाव मूल्य में कहा था उत्तेजक अभाव कूट तो इसलिए कह दिया उद्देश्यता दैसिक विशेषणता अन्यतर सम्बंधावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्द उत्तेजक अभावान तत्त्व उत्तेजक मणि को उत्तेजक लेने से मणि अभाव ये हो जाएगा दैसिक विशेषणता सम्बंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अगर मंत्रा भाव कहेंगे तो उद्देश्यता संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ईश्वरकार की तीन हो जाएगा ठीक है उत्तेजक अभाव विशिष्ट आगे मणि उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि उत्तेजक अभाव को मणि में सामानाधिकरण संबंध से रखना पड़ेगा वहां उत्तेजक अभाव होगा और मणि होगा ये होने पर उसके फिर अभाव कहेंगे तो उत्तेजक अभाव उत्तेजक अभावान सामानाधिकरण रूपम यद वैशिष्ट सामानाधिना है इसमें हम लोग किए थे न समानधि करना पड़ेगा नौ में आकर के आकार करना पड़ेगा यदि ओम शंकर्यशव सुष्यूवंदे भगवं कर